जो कर्म में क्रिया मतलब हाँ शरीर आदि में क्रिया होने पर भी अकर्म में आत्मा को अकर्म करम जो क्या आत्मा को क्रिया रही समझता है लग जाएगा क्या इसका हुआ शरीर आदि में क्रिया होने पर भी आदि में क्रिया होने पर आत्मा को हाँ दे आदि में क्रिया होने पर भी आत्मा को क्रिया रहित समझता है क्रिया कर्म एक देखना विस्पत्ति राष्ट्रकाल में की क्रिएटिव की करना यहाँ पर वैसे तो अलग है क्रिया हो जाएगी वर्व और कर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाते है ना तो यहाँ जो है इटी है ये क्रिय कर्म ऐसा मिल रहा है है ना जो किया जाए वही कर्म है यहाँ पर अच्छा तो क्रिया तो तो तो क्या किया जाता है क्रिया की जाती है तो, तो यहाँ क्रिया का नाम कर्म है यहाँ कर्म जिसे देते हैं हाँ सभी प्रकार की क्रियाएँ कर्म है चलना फिर आना जाना जितनी क्रियाएँ हैं वही यहाँ कर्म शब्द से कही अच्छा लग जाएगा तो ये हो गया यह कर्म कर्म सबसे और आगे क्या है क्या यह अकर्म अकर्मण कर्म है। और जो कर्म के अभाव को कर्म समझता है मतलब कर्म, कर्म के त्याग को कर्म समझता है कर्म का त्याग भी एक प्रकार का कर्म है क्योंकि त्याग ना एक भाव है ना।, ना मैंने त्याग दिया ऐसा तो भी एक कर्म हो गया सह मनुष्य सु बुद्धिमान वह मनुष्यों में बुद्धिमान है यह से जिसको पहले लिया गया है उसी को यहाँ से लिया गया है ए? वह मनुष्यों में बुद्धिमान है वह योगी है वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला है ही कर्मी कि किया जाता है इसलिए कर्म कहलाता है तो यहाँ पर कर्म का क्या व्यापार मात्र मतलब चेष्टा मात्र सभी प्रकार की चेष्टाएं या सभी प्रकार की क्रियाएं तस्मिन कर्म उस कर्म में जो कर्म का अभाव देखता है कर्म का ख्यात है कर्म का अभाव अर्थ तो बता दिया ना मैंने अर्थ वही है कि दे आदु में क्रिया होने पर भी क्रिया रहित आत्मा को देखता है क्या अकर्मण कर्माभाव कार्य से क्या है कर्माभाव और कर्म के भाव में मतलब कर्मों के त्याग में कर्मों को त्याग में कर्म को देखता है इसको बताते हैं कर्त तंत्र पास प्रवृत्ति निवृत्तियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता के अधीन होने के कारण किसी कार्य में प्रवृत्ति होना और किसी कार्य से निवृति होना ये दोनों ही किसके अधिन है कहता है हाँ करना और न करना दोनों ही करता से अधीन है तो लगाइए प्रवृत्ति और निवृत्ति को करता से अधीन होने के कारण वस्तु अप्राप्त कार्य है आत्मरूप वस्तु को न जानकर आत्मरूप वस्तु को न जानकर कर अविद्या भूमव एव की अविद्या अवस्था में ही अविद्या अवस्था में ही क्रिया कारक आदि सर्वे लगाए ना ऊपर की सभी क्रिया कारक आदि व्यवहार होते हैं लग जाएगा पंक्ति देखेंगे इसका क्या अर्थ हुआ की प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता के अधीन होने के कारण तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति किसके अधीन है कर्ता के और किस अवस्था में होती है ये सब अविद्या अविध्यावस्था में होती है हाँ क्रिया काराकारी व्यवहार जैसे कि अहम गच्छामी अहम क्या हो गया कर्ता हो गया और तो गच्छामी क्रिया हो गयी तो ऐसा चाहे वो वाक व्यवहार हो अथवा कायिक व्यवहार हो वाक क्या है मुँह से बोलना जिसको शब्द व्यवहार कहते हैं और तो काय व्यवहार क्या है ये देख करना क्रिया करना है दोनों प्रकार का ले लेना क्रियाकारक क्रियाकार ये क्रियाकारक व्यवहार से एक बार ले लेना आप शब्द व्यवहार आवादी से फिर ले लेने आप क्या वो क्रियात्मक ले लेना है ऐसा आदि से फिर ऐसा कर सकते तो देखना प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता के अधीन होने के कारण आत्मरूप वस्तु को जानकर ही अविद्या अकु में ही क्रिया कर्म को देखता है अर्थात कर्मों कर्म के त्याग में कर्म को देखता है क्योंकि त्याग भी कब किस अवस्था में है अविद्यावस्था में है। तो वो भी इस प्रकार का कर्मी हो गया परमार्थ आत्मा का ज्ञान होने पर तो कुछ क्रियाकारि का व्यवहार कर्म नहीं होता है अभी तो वो कर्म ही हो गया वैसा देखने वाला वैसा समझने वाला देखने से कर्त जानना समझना वैसा समझने वाला मनुष्यु बुद्धिमान मनुष्यों में बुद्धिमान है सहयुक्ता हुआ योगी है क्या कृष्ण कर्म कृत क्या तो कृष्ण कर्मकृत कृष्ण कर्मकृत क्या समस्या कर्मकृत संपूर्ण कर्मों को करने वाला है क्यों संपूर्ण कर्मों को फल मिल जाएगा जिसकी इतनी सूक्ष्म है ना जिसका इतना सूक्ष्म चिंतन है वो तो बहुत आदि है ना हाँ तो वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला है जिनमें सबका फल उसे मिल जाता है लेकिन सह कहा है ना सबुद्धिमान मनुष्येशु सयुक्त तो ये सह इस प्रकार है इस प्रकार कर्म और अकर्म में एक दूसरे को देखने वाले की स्थिति की जाती है इस प्रकार कर्म और अकर्म में एक दूसरे को देखने वाले की प्रशंसा की जाती है प्रशंसा की गई है ना कि सुबह सुबह बुद्धिमान है वह युक्त है वह कृष्ण कर्मकृत है इस प्रकार प्रशंसा की गई, तीन सब है प्रशंसा बोधा बुद्धिमान युक्त और कृष्ण कर्मकृत अभी यहाँ पर जो है ये तो अर्थ बताया अब शंका आ गई यहाँ पर शंका ऐसा है कि ये देखना कि कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में तो यदि तो अर्थ पर ध्यान ना दें तो दूसरी से मालूम पड़ता है हाँ तो वही शंकादार जो है ना शब्द को लेकर बोल रहा है कि ये विरुद्ध कहा गया ना की मुच ये क्या है यह विरुद्ध क्या कहा जाता है यह विरुद्ध हाँ इधम विरुद्धम क्यों चेदम कि विरुद्ध बात कही जाती है किस प्रकार कर्मण या कर्म या पश्चेत क्या कर्मण कर्म या इति एक बात ये हो गई और क्या अकर्मण कर्म एक दूसरी बात हो गई लग गया इति किन विरुद्ध मुझे इस प्रकार यह विरुद्ध क्या कहा जाता है लग जाएगा इसमें हेतु भी देते हैं जो शंका किया है ना पूर्वक्ष उसमें हेतु भी देता है ही करते क्योंकि क्योंकि ही कर्म अकर्म नास क्योंकि कर्म अकर्म नहीं हो सकता है यदि कर्म अकर्म हो जाए तो कर्म को अकर्म समझना हो उचित होगा तब तो कर्म कर्म हो सकता है क्या तो <सेख> वही है ही कर्म अकर्म नास्यात क्योंकि कर्म अकर्म नहीं हो सकता है वह अकर्म कर्म ना ना यहाँ जोड़ देंगे अथवा अकर्म कर्म नहीं हो सकता है तो तरह से तो दृष्टा कथम दम तो दृष्टा कैसे विरुद्ध देख सकता है तो दृष्टा कैसे विरुद्ध देख करता है या कैसे विरुद्ध जान सकता है शंका समझ में hmm. अब यहाँ पर समाधान है ध्यान देना समाधान की पंक्ति में भी नु लिखा हुआ है ना ना अच्छा रहेगा नुह काट दो ना मतलब ऐसा नहीं कहना हाँ ये अच्छा है न ऐसा नहीं कहना भाषा तो समझ में आ रहा है अच्छा तो क्रियाए चलना फिरना आना जाना सब कुछ होती शरीर में हाँ आत्मा में तो नहीं होती हाँ वही बताया है अब ये इसको लगाइए अकर्म एवं ना मतलब ऐसा नहीं कहना क्यों अकर्म एवं परमार्थ परमार्थता कर्मवत औ मूड दृष्टि लोकस्यूड मूढ़ दृष्टि वाली दृष्टि वाला मनुष्य मूड दृष्टि समझते हैं मूड समझते हैं मोस् युक्त मूड का क्या है हाँ मूढ़ व्यक्ति है मतलब मोसयुक्त व्यक्ति है तो मूल दृष्टि वाले मनुष्य को मनुष्य को लोकस्त कर मनुष्य लोक, मूल दृष्टि वाले मनुष्य को अब लगाएंगे परम ये परमार्थता सत्य अकर्म एवं कर्मोत्मता सत्य तीन प्रकार के सत्य हैं ना पारमार्थिक सत्य व्यवहारिक सत्य और प्रातिभाषिक सत्य तो परमार्थता सत्य को लेना है जो परमार्थ में सत्य है वह मतलब परमार्थिक सत्य परमार्थिक सत्य तो इसका अर्थ हुआ पारमार्थता सत्य का अर्थ क्या हुआ परमार्थिक सत्य परमार्थिक परमार्थिक पार्मा सत्य क्या है आत्मा परमार्थिक सत्य है आत्मा वह कैसी है अकर्म है अकर्म का अर्थ है क्रिया रहित अकर्म का क्या अर्थ है तो लगाएंगे की पारमार्थिक सहित पारमार्थिक सत्य क्रिया रहित आत्मा ही अकर्म का अर्थ हुआ क्रिया रहित कौन आत्मा तो पारमार्थिक आत्मा ही कर्मवत वत कर्मवत कर्म वत कर्थ क्रियावान यु की क्रिया वाले की तरह प्रतीत होता है कर्म वत अर्थ हुआ क्रियावान युवा क्रियावान के समान प्रतीत होता है क्रियावान के समान या क्रिया वाले के समान कौन प्रतीत होता है तो है कैसा वस्तुता हाँ सत्ता आत्मा निष्क्रिय है क्रिया रहित है चलना फिर ये सभी उसमें कुछ भी क्रियाएँ और बोलना आदि क्रियाएं तो वाजिंद्री में है सुगना क्रिया भ्राण में है तो इंद्रियों की क्रियाएं देह की क्रिया जैसे आत्मा में नहीं है वैसे इंद्रियों की क्रियाएं भी आत्मा में नहीं है तो अब है तो ये क्रिया रहित लेकिन मूढ़ दृष्टि वाले इसको क्या समझते हैं क्रिया वाला जैसा कर्म वर्ष किया वान जैसा कैसा क्रिया वाला जैसे समझते हैं जो है क्रिया रही, तो उसको कैसा समझते हैं देदिया देदिया। वाला जैसा कौन समझते हैं दूर दृष्टि वाले मनुष्य समझते हैं नहीं तो किसी विवेकी पुरुष ज्ञानी पुरुष किसी भी अवस्था में आत्मा में क्रिया नहीं समझता है वो सोचता है सब जितना है सब कुछ उपाधि में है देह में इंद्री में आत्मा में कुछ नहीं है पंक्ति लग जाएगी ना ऐसा नहीं कहना करना मूर्द मूल दृष्टि वाले मनुष्य को जिस प्रकार जिस प्रकार कर लेंगे क्योंकि तथा आगे लगा है ना इसे जिस प्रकार कर सकते हैं मूल दृष्टि वाले नहीं अभी जिस प्रकार नहीं करेंगे आप ऐसी लगाइए मूल वाले मनुष्य को पारमार्थिक सत्य क्रिया रहित आत्मा ही क्रिया वाले की तरह प्रतीत होता है आया तथा मतलब और उसी प्रकार है? उसी प्रकार है कर्म एवं अकर्मवत कि कर्म ही अकर्म के समान प्रतीत हो रहा है और वास्ते जोड़ लेंगे उसी प्रकार कर्म ही अकर्म के समान प्रतीत हो रहा है कर्म से लेना यहाँ पर त्याग रूप कर्म कर्मों का तो त्याग रूप कर्म में त्याग रूप कर्म ही अकर्म की तरह प्रतीत हो रहा है त्याग कर दिया तो क्या सोचते हैं जो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ निश्चित हो गया अकर्म वाला हो गया लग गया उसी प्रकार त्याग रूप कर्म ही त्याग रूप कर्म ही अकर्म की तरह प्रतीत होता है और भक्ति को जोड़ेंगे तो ये यथार्थ है क्या दोनों बातें यथार्थ है ना तत्प्र्थ है उसमें यथाभूत दर्शनार्थम यथार्थ है ज्ञान के लिए उसमें यथार्थ ज्ञान के लिए अथवा यथार्थ तत्व के ज्ञान के लिए उसमें यथार्थ ज्ञान के लिए भगवान कर्मण अकर्म या पश्वेद इत्यादि वचन कहते हैं इत्यादि लग जाएगा उसमें यथार्थ ज्ञान के लिए उसमें यथार्थ ज्ञान के लिए भगवान कर्मण अकर्म या प्रश्द इत्यादि वचनों को कहते हैं अटोना विरुद्धम इसलिए यहाँ कुछ भी विरुद्ध नहीं है विरुद्ध नहीं है ये जो शंकाशील थी उसने क्या कहा था नन उसकी दम विरुद्ध मुझसे के हाँ उसने कहा था विरुद्ध क्या कहते हैं तो बोले यहाँ समाधान देने वाला क्या कहता है यहाँ कुछ भी विरुद्ध क्योंकि यथार्थ ज्ञान कराने के लिए भगवान कह रहे हैं मूर् दृष्टि वाले मनुष्य विपरीत समझते हैं तो यथार्थ ज्ञान कराने के लिए भगवान कहते हैं और ये भगवान का कथन विरुद्ध नहीं है क्रिया रही दे में क्रिया होने पर आत्मा को क्रिया रही समझना तो यथार्थ ज्ञान है विरुद्ध तो नहीं है हाँ अतः नुद्धम इसलिए विरुद्ध नहीं है क्या बुद्धिमत्वादी उप सत्य है और बुद्धिमतवादी विशेषण सार्थक होते हैं अच्छा मतलब विपरीत ज्ञान यदि होता तो उसको भगवान बुद्धिमान कहते विपरीत ज्ञान वाले को बुद्धिमान नहीं कहते हाँ क्या बुद्धिमतवादी उप सत्य और बुद्धिमतवादी विशेषण युक्ति युक्त होते हैं कब क्यों यथार्थ ज्ञान होने के कारण यथार्थ ज्ञान हाँ ये विशेषण युक्ति युक्त है ऐसे यथार्थ ज्ञान वाला मनुष्य कैसा है बुद्धिमान है तो ये विशेषण हो गया तो और वह युक्त है तो विशेषण आदि से क्या लेना है कृष्ण कर्म कृत कृत कृष्ण कर्म तीन विशेषण हो गए ना हाँ और बुद्धिमत् विशेषण युक्ति युक्त होते हैं क्या वो और वो दव्यम इस प्रकार यथाभूत दर्शन मुच्छे होना चाहिए अलग ना है क्या सब एक में होना चाहिए क्या वो वो और बोधब्यम इस प्रकार यथार्थ ज्ञान कहा जाता है क्या कहा जाता है यथार्थ ज्ञान कहा जाता है यहाँ बोधब्यम एक मिनट अच्छा एक मिनट हाँ हाँ वो का अर्थ है यहाँ पर जानने योग्य क्या लगाइए पंक्ति और यथा भूध दर्शनम करते यथार्थ ज्ञान को यथार्थ ज्ञान जानने योग्य है ऐसा कहा जाता है पंक्ति लगायेंगे क्या यथा बूध दर्शनम बोधव्यम इति या यथा भूत दर्शनम बोधव्यम इति और यथार्थ ज्ञान बोधव्यम जानने योग्य है इति उच्य या कहा जाता है और यथार्थ ज्ञान जानने योग्य है या कहा जाता है ठीक जानन है तो यहाँ पर क्या है कि सह मनुष्यु बुद्धिमान कौन जानने वाला हाँ अब पंक्ति देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे अकर्म में जो कर्म को जानता है अकर्म में कर्म को कर्म में अकर्म को जानता तथा अकर्म में कर्म को जानता है सात है वह जानने वाला अर्थ है हाँ तो वो जानने योग्य है जो पर कहा गया है ठीक है अब ये भगवान ने इसमें क्या कहा है और इसके पहले अशुभ से मुक्त हो जाएगा ये पहले आया सोलवे में यथ ज्ञातवा वो किसके अशुभ जिसको जानकर तू अशुभ ऐसी छूट जाएगा अशुभ कर से संसार संसार से मुक्त हो जाएगा तो बताइए यदि कर ने क्या कहा था कि ये विरुद्ध कहा जा रहा है ये विपरीत कहा जा रहा है तो विपरीत ज्ञान के द्वारा कोई अशुभ से मुक्त हो सकता है अच्छा भगवान ने यहाँ पर अशुभ ऐसी मुक्त होने की बात कही पहले तो इसका मतलब ये ज्ञान कैसा होगा विपरीत होगा क्यों क्योंकि विपरीत ज्ञान से कोई अशुभ से मुक्त क्योंकि विपरीत ज्ञान के द्वारा कोई अशुभ से मुक्त नहीं हो सकता है और यहाँ पर अशुभ से मुक्त होने को भगवान ने कहा इसका मतलब ये ज्ञान कैसा है आप असंख्य लगाना क्या क्या विपरीत ज्ञानात अशुभात मोक्षण न्या ऐसा लगाना क्या ऐसा लगाना हाँ नीचे पंक्ति पहले देखना क्या यज्ञातवा मोक्ष से अशुभात ऐसा भगवान ने कहा है है ना क्या यद ज्ञातवा अशुभात मोक्ष से ऐसा भगवान ने कहा है और क्या विपरीत ज्ञान अशुभात मोक्षण न विपरीत ज्ञान के द्वारा अशुभ से मुक्त नहीं हो सकता है विपरीत ज्ञानात अशुभात मोक्षणम न सत विपरीत ज्ञान के द्वारा अशुभ संसार से मुक्ति नहीं होती है और तो मुक्ति कही गई है इसका मतलब ज्ञान कैसा है बस ये समझ लेना आप तस्मात अर्थ है इस कारण तस्मात का इस कारण मतलब इसको यथार्थ ज्ञान होने से यथार्थ ज्ञान होने के कारण पंक्ति लगाएंगे प्राणी भी प्राणियों ने कर्म और अकर्म को विपरीत समझ रखा है कर कर्म और अकर्म को विपरीत समझ रखा है या विपरीत जान रखा है तुमको तो विपरीत ज्ञान है ना प्राणियों को तब विपरीय ग्रहण निवृत्ति अर्थ हम उस विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए उस विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए उस विपरीत ज्ञान की निवृति के लिए कर्मण अकर्म यह इत्यादि भगवान के वचन है पंक्ति लग है उस विपरीत ज्ञान की निवृति के लिए कर्मण अकर्म यह इत्यादि श्री भगवान के वचन है इत्यादि भगवतो वचनम अब देखना श्लोक से बोलना क्या है कर्मण अकर्म है कर्म, है कर्म में किसको देखना है तो यहाँ आधार कौन है तो अवधे कौन है हाँ आधार आधे समझते है अच्छा आज आखिर आगे क्या है अकर्मण क्या तो यहाँ आधार क्या हो गया अच्छा आधार आधे अब ध्यान देना जैसे कहते हैं ना कुंडे बदराणी कुंड में बदर है बदर कर होता देर देर जानते हैं देर फल, फल का मौसम चल रहा है इसमें शिवरात्रि को लोग महादेव ऐसी चढ़ाते हैं तो ये कुंडे बदराणी कुंडे बदराणी कहा जाता है कुंड में बदर है यहाँ आधार कौन है आधे क्या है ठीक है यहाँ आधार तो जैसे यहाँ यहाँ आधार आधे भाव है ना कुंडे बदरानी क्योंकि दोनों भाव पदार्थ है दोनों कैसे पदार्थ है पदार हाँ भाव पदार्थ है अब देखना आपके ऊपर चार कुंटल अन्न का अभाव है कोई कहे आपने चार कुंटल अन्न का अब तो आधार कौन हो गया आपने कहा जा रहा है आप हो गए ना तो कुंडे बदराणी की तरह यहाँ आधार हुआ क्या क्योंकि अभाव का तो उस प्रकार आधार नहीं बनेगी ना उसकी हैं? तो यहाँ भी कर्मण अकर्म कर्मण तो यहाँ पर अकर अकर्म अकर्म का जो है ना वो अकर्म क्या है अभाव रूप है तो उसका आधार कुंड की तरह ये कर्म होगा नहीं, नहीं होगा ना वही बता रहे हैं पंक्ति लगाइए आगे पंक्ति देखना अत्र कर्माधिकरण क्या अत्र कर्माधिकरणम अकर्म न अस्ती पंक्ति ऐसे लगाएंगे पुण्डे बदरानी कुंड में बदर की तरह कुंड में बदर की तरह कुंडे बदराण यु कुंड में अकर्म की ऐसा लगता है क्या क्या अत्र कुंडे बदराणय क्या अत्र कुंडे बदराणियु और यहाँ पर कुंड में बदर की तरह कर्माधिकरण अकर्म नस्ती की कर्म का आधार अकर्म नहीं है कर्म का आधार अकर्म नहीं है क्योंकि कुंड है भाव अब अकर्म कैसा है अभाव है अकर्म कैसा है अभाव पदार्थ वैसा आधार बनेगा हाँ अंकित लग जाएगी अत कुंडे बदराणी और यहाँ पर कुंडे व, कुंड में बदर है इसके समान कर्म का आधार अकर्म नहीं है कर्माधिकरण अकर्म न अस्ति और लगाएंगे न आगे की अकर्माधिकरणम कर्म न अस्थि क्या कहेंगे कर्मा अकर्माधिकरणम की का अधिकरण कर्म नहीं है यहाँ अकर्म कैसा है अभाव है और कुंडे बदरा कुंडे बदरा यहाँ पर दोनों भाव पदार्थ हैं आधार भी भाव व आधे भी और यहाँ पर क्या है एक हो जाता है अभाव एक हो जाता है अभाव उनकी लग रही है अकर्माधिकरणम कर्म अपी न अस्थि क्या कहेंगे अकर्म का अधिकरण कर्म, कर्म भी नहीं है अकर्माधिकरणम कर्म अपना न क्योंकि अकर्म कर्म का अभाव रूप है क्योंकि अकर्म अकर्मणा यह हेतु है क्योंकि अकर्म में कर्म का अभाव रूप है या कर्म का कर्मा भावत्व है अच्छा तो उस तरह तो आधार नहीं है तो यहाँ पर आधार नहीं है बल्कि उसको वैसा समझना मात्र है वैसा उसको जानना मात्र है रखना तो नहीं ना कुछ किसी के ऊपर कुछ समझना है पंक्ति देखेंगे अतः इसलिए यथा मृत कृष्ण का जैसे मृत कृष्णा में जल जैसे मृत कृष्णा में जल हुआ सुक्तिका याम रजत अथवा सुक्तिका में रजत अच्छा सुक्ति और सुक्तिका दोनों शब्द है सुक्ति और सुक्तिका दोनों है जैसे मृत कृष्णा में जल हुआ सुक्तिका याम रजत अथवा सुक्ति में रजत ऐसा लगा लेंगे कि जिस प्रकार लोग मृत मृत में उदक समझते हैं और सुक्तिका में रजत को समझते हैं इसी प्रकार लौकिक लोग इसी प्रकार लौकिक लोगों को कर्म और अकर्मों में विपरीत ज्ञान हो गया है कर्म और अकर्मों में अच्छा पंक्ति कैसे अच्छी लगेगी अतः अतकर्ष इसलिए इसलिए लौकिक मनुष्यों को कर्म और अकर्मों में विपरीत ज्ञान हो गया है जैसे मृत शिक्षणा में जल ज्ञान और सूटिका में रजत ज्ञान होता है पंक्ति लगेगी अताकर्ष इसलिए लौकिक मनुष्यों को कर्म और अखरो में विपरीत ज्ञान ही हुआ है लौकिक मनुष्यों को कर्म और अखरो में विपरीत ज्ञान ही हुआ है जैसे मृत कृष्णा में जल ज्ञान और सुप्तिका में रजत ज्ञान होता है वहाँ कृष्णा और कृष्णिका दोनों शब्द हैं। कृष्णिका शब्द का प्रयोग किया लग जाएगा यहाँ फिर शंका पूर्व कक्षाया की ननु सर्वे शाम कर्म कर्मियों की सभी के लिए कर्म कर्म है सभी के लिए कर्म या कर्म कर्म ही है सभी के लिए अच्छा कर्म कहने का तो मतलब यह है कि कर्म कभी भी अकर्म नहीं, नहीं होता है कर्म कर्म ही है वही है कि कर्म सभी के कर्म सर्वे साम कर्म है वो तो कर्म सभी के लिए कर्म ही होता है क्वित ना व्यविचर इसमें कभी भी व्यविचार नहीं, नहीं होता व्यविचार नहीं होता है मतलब परिवर्तन नहीं होता है इसमें कभी हाँ कि कर्म में किसी के लिए कर्म हो जाए किसी के लिए अकर्म हो जाए ऐसा तो नहीं है अच्छा तो भाष्यकार कहते हैं ये ये हो गया पूर्व पक्ष ये क्या हो गया ऐसा नहीं है कर्म सभी के लिए कर्म है ऐसी बात है? नहीं है जैसे देखना आप बस से यात्रा करते हैं तो जब बस और ट्रेन से आप यात्रा करते हैं तो जो किनारे की जो खड़े हुए वाहन होंगे तो कैसे लगते हैं चलते हुए लगते हैं न ट्रेन से यात्रा करेंगे जो वाहन खड़े हैं जब जो खंभे पेड़ पेड़ भी जो खड़े हैं वो कैसे लगते हैं चलते हुए लगते हैं अच्छा तो यहाँ पर क्या है इसको क्या कहूँ मैं तो यहाँ विपरीत गति दिखाई देती है ना आपको क्या दिखाई देती है हाँ विपरीत कर्म समझ में आता है विपरीत कर्म मतलब कर्म के न होने पर भी क्या समझ में आ रहा है कर्म, कर्म। है। तो कर्म कर्म को ही कर्म समझा जा, जा रहा है क्या नहीं तो यहाँ पे विचार हो रहा है ना कर्म के अभाव को भी कर्म समझ रहे हैं अच्छा तो शंका थी कर्म सभी के लिए कर्म ही है इसमें कोई परिवर्तन तो यहाँ बताना चाहते हैं परिवर्तन इसमें भी होता है नहीं? क्योंकि जो कर्म में नहीं है जिसमें कर्म नहीं है उसमें भी कर्म प्रतीक होता है अच्छा अब हस्तकाल में उदाहरण दिया नौका का क्योंकि पहले ये वाहन नहीं थे रेलें नहीं थी बसे नहीं थी रेल बस तो सब अंग्रेजों के आने पर चली है रेल पहले पहले सबसे पहले हवाई जहाज चला फिर रेल चली बसें सबसे बार निकली भविष्कार का ऐसा कर्म है तो पहले सबसे बड़ा साधन क्या था यातायात का नौकाएं और नदियाँ सभी एक दूसरे नदियों को जोड़ दिया गया था और अरब देश तक व्यापार होता था पहले जमाने में और नदियों से यात्रा जानते हैं प्रदूषण वही होती थी कोई डीजल पेट्रोल का खर्च नहीं है तो कोई प्रदूषण नहीं था और इसलिए सब स्वास्थ्य खराब हो रहा है लोगों की बीमारियां सब हो रही धूल से सभी तो नदियों से व्यापार था जहाँ नदी नदी नहीं है वहाँ तक पशु गाड़ी और बाकी नदियों से छुटा था तो नदी का उदाहरण भाष्यकार ने लिया है पंक्ति लगाइए तरना हुआ ठीक नहीं है क्या जो बोलता है कि परिवर्तन नहीं होता है वह कहना उसी से नहीं है तरना हुआ उचित नहीं है नवस्थस नावी गच्छेसु अगत सु नगेसु अभी किसी महानगर में ऐसी सुविधा नहीं है ना हाँ वैसे पर्यावरण के शेषज्ञ कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जल यात्रा शुरू होनी चाहिए प्रदूषण रोकने के लिए तो कैसे किया जाए सड़कें खोद करके पानी जल कर लगाया जाए पीने बाँ को तो जल नहीं मिल रहा है कि जो समुद्र किनारे शहर है वहाँ समुद्र का पानी ला करके नोफा चलनी चाहिए तो प्रदूषण मुफ्त हो सकता है शहर यहाँ देखा नहीं, यह आपने पहले यहाँ से देव प्रतिदिन एक नौका जाती थी नहीं देखा तो है वो जाता था चार पाँच साल से नहीं चलता है तो दिन में कभी कभी दो दो तीन तीन चक्कर लगते थे देव प्रयाग तक सीधे सीधे ले जाता था बहुत स्पीड से जाता था इसे काम नहीं होता जा जाता जाता जाता है, है, है। दूर राफ्टिंग वाले तो इसे नीचे नहीं जाते हैं राफ्टिंग यहाँ से ऊपर जाता है वो तो प्रतिदिन जाता है वह कहना उचित नहीं है हुआ कहना उचित नहीं है क्यों वाक्य की समाप्ति में देखना हेतु दिया है ना पंचमी व्यक्ति लगा है बीच में दो जगह प्रतिकूल दर्शनार्थ और तो गत्यभाव दर्शनाथ तो ये हेतु के कारण पंचमी ना हुआ तकना ना उचित नहीं है क्योंकि क्यूँकी नाविगछ का अर्थ है कि नौका चलते समय या नौका जाते समय नौका जाते समय नौका चलते समय नवस्थ का अर्थ है नौका में बैठे हुए मनुष्य को नौका में बैठे हुए मनुष्य को में गति रहित गच्छति गच्छति गच्छति गच्छति थी न नगा तो गाकर चलने वाला गा तो क्या और न गह नगा का क्या हो गया न चलने वाला गति रहित चलन रहित तो नगे वृक्ष को भी कहते हैं और पर्वत को भी कहते हैं नगा विवाद भी हिमालय का एक नाम है है, यहाँ पर नव वृक्ष के लिए आया है न चलने वाला तथा स्थित गति रहित वृक्षों में, में प्रतिकूल गति देखी जाती है प्रतिकूल न तो प्रतिकूल गति देखी जाती है मतलब गति न होने पर भी गति देखी जाती है कर्म न होने पर भी कर्म देखा जाता है तो यहाँ पे वे विचार तो हो गया यही है सर नचित नहीं हुआ कथन उचित नहीं है कथन उचित नहीं है क्योंकि नव ग्याम नौका के चलते समय या नौका जाने पर, नौका के जाने पर नौका के चलने पर नव नौका में बैठे हुए मनुष्य को तट में स्थित गति रहित वृक्षों में प्रतिकूल गति देखी जाती है तो विचार हो गया ना वहाँ गति ना होने पर भी गति देखी जाती है कर्म न होने पर भी कर्म देखा जाता है एक हो गया ना हेतु दूसरा देख लें और चक्षुश असंकृष्टे की चक्षु से असंकृष्ट मतलब नेत्रों से दूर त्रों से दूर, दूर। समिक होता है जिन संबद्ध पदार्थ संयुक्त पदार्थ हैं तो चक्षु से असंयुक्त कर क्या देंगे चक्षु से असंयुक्त या चक्षु से असंबद्ध चक्षु से असम्बद्ध दूर सुक्षु से अच्छा देख न आकाश में जो तारे होते हैं ये स्थिर रहते हैं कि चलते रहते हैं दिके दिके। चलते रहते हैं हमेशा चलते रहते हैं पर आप थोड़ी देर आप देखेंगे तो आपको कैसे लगेंगे वही लगा रहेंगे, हैं वही समझे ना तो हैं वो क्रिया वाले हैं वो कर्म वाले लेकिन कर्म के अभाव वाले प्रतीत होते हैं कर्म वाले सारे कर्म के अभाव वाले प्रतीत होते हैं तो यहाँ भी व्यविचार हो गया यहाँ भी परिवर्तन हो गया पंक्ति लगाने का प्रयास करेंगे चक्षुषा असंकृष्टेश चक्षु ऐसी असंयुक्त दूरेश स्थित गति के अभाव वाले तारों में गति वाले तारों में का अर्थ हुआ गति वाले तारों में या गति वाले तारों में गति अभाव दर्शनाथ गति का अभाव देखा जाता है पंचमी हेतु में है एक हेतु हो गया ना तथा चक्षु से असं या चक्षु से असंयुक्त दूर स्थिति चलने वाले तारों में गति वाले तारों में गति का अभाव देखा जाता है बढ़ चक्षु से असंयुक्त दूर स्थित गति वाले तारों में चलने वाले तारों में गति का भाव देखा जाता है तो यहाँ पर विचार हो गया अच्छा ये तो भास्कर ने उदाहरण के तौर पर कहा दृष्टान कहा आप दृष्टांतिक देखेंगे एवं इसी प्रकार यहाँ भी इसी प्रकार यहाँ भी अकर्मणी का है की क्रिया रहित आत्मा अकर्मणी का अर्थ हुआ मतलब कर्म के अभाव वाले आत्मा में कर्म से क्या लेना है क्रिया लेनी है कर्म से क्या नहीं। जब अनुवाद करते हैं ना अनुवाद ट्रांसलेशन अनुवाद के वाक्यो में कर्म और क्रिया अलग अलग होती है भोजन को पकाता है कर्म क्या हो गया तो क्रिया तो और भोजन क्या हो गया कर्म हो गया भोजन को पकाता है कर्म क्या लिखना तो अनुवाद के वाक्यो में कर्म क्रिया अलग अलग रहती है और यहाँ किए चाहिए कर्म जो किया जाए वो कर्म होगा है न तो यहाँ पर जो श्राव्य है वो क्या है क्रिया है सिद्ध पदार्थ को क्रिया नहीं कहा जाए यहाँ क्रिय के फिक्रेना अनुवाद क्योंकि नहीं समझ रहा अब देखेंगे एवं इसी प्रकार यहाँ भी क्रिया रहित आत्मा में क्रिया रहित हाँ मैं करता हूँ इस प्रकार कर्म देखा जाता है या इस प्रकार कर्म देखा जाता है मतलब कर्म समझ में आता है कर्म किस प्रकार कर्म समझ में आता है मैं करता हूँ अहम करोगी प्रकार कर्म समझ में आता है अच्छा और देखेंगे क्या क्या कर्मणि अकर्म दर्शनम और कर्म में अकर्म समझ में आता है कर्म से लेना यहाँ पर त्याग रूप कर्म क्या त्याग रूप कर्म में अकर्म दर्शनम करते हैं अकर्म समझ में आता है लग गया और कर्म में अकर्म का ज्ञान होता है और ये दोनों विपरीत ज्ञान है ये दोनों कैसे है लग गया ऐसा लगाएंगे एवं इसी प्रकार यहाँ भी क्रिया रहित आत्मा में अहम करो मैं इसी कर्म दर्शनम विपरीत दर्शनम कर्म दर्शनम ऐसा न ठीक है और क्या कर्मणि और त्याग रूप करूँ में कर्म दर्शनम विपरीत दर्शनम और त्याग रूप करू में कर्म का ज्ञान विपरीत ज्ञान है लग जाएगा एन अर्थ है जिससे जिसके होने से किसके होने से विपरीत ज्ञान के होने से एन अर्थ उस विपरीत ज्ञान के होने से निराकरण निराकरणार्थम विपरीत ज्ञान के निराकरण के लिए विपरीत ज्ञान के होने से उस विपरीत ज्ञान के निराकरण के लिए जाते हैं अब देखेंगे तद एतद उक्त प्रतिवचन अभी असकृत तदेतद यह उक्त विषय यह उक्त विषय असकृत अपी बार बार कहा गया है बार बार हाँ यह उक्त विषय बार बार कहा गया है ये बार बार कहा गया है किस प्रकार मतलब आत्मा में क्रिया नहीं है ना जाए थे द्वारा भी कहा गया कि आत्मा में कोई क्रिया क्रिया का अभाव है ये सब विकार का अभाव ये बार बार कहा गया है दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में सब जगह कहा गया है यह बात मतलब आत्मा में क्रिया के अभाव या आत्मा में विकार का अभाव या उक्त विषय बार बार भी उक्त विषय भी, भी उक्त विषय भी, भी बार बार कहा गया उक्त विषय भी यह उक्त विषय भी, भी बार बार कहा गया लगाइए फिर भी अत्यंत विपरीत ज्ञान की भावना से अत्यंत विपरीत ज्ञान दर्शन होता है ज्ञान अत्यंत विपरीत ज्ञान की भावना से युक्त होने के कारण अत्यंत विपरीत ज्ञान देखो दे को आत्मा समझना ये विपरीत ज्ञान है न? ना और बहुत दृढ़ संस्कार है बार बार पाठ में सुने जो है ना सुनाया जाता है कि दे आत्मा नहीं है और लेकिन बाद में क्या होता है फिर हम मान लेता है तो विपरीत ज्ञान है उसी प्रकार विकार रहित आत्मा में विकार को मानना क्रिया रहित आत्मा में क्रिया को मानना तो ये क्या है ये विपरीत ज्ञान है कैसा ज्ञान है वही है क्रिया रहित आत्मा में क्रिया को मानना विपरीत ज्ञान है ऐसा अब लगाना अत्यंत विपरीत ज्ञान की भावना से युक्त होने के कारण बार बार मोहित होने वाला मनुष्य बार बार मोहित होने वाला मनुष्य बार बार मोहित होने वाला अथवा अत्यंत मोहित होने वाला मनुष्य लोकागत मनुष्य अस्वकृतमी की बारगा बार बार अस्कृत श्रोतम तत्वी बार बार सुने गए तत्व को भी भूल कर का क्या भूल गए कर असक्रिय स्वतम तत्व बार बार सुने गए तत्व को भी भूलकर एक बार पुनः लगायेंगे ये उक्त विषय भी, भी बार बार कहा गया है तो भी भी या फिर भीत ज्ञान की भावना से युक्त होने के कारण मनुष्य किससे युक्त है अत्यंत विपरीत ज्ञान की भावना से युक्त है जो अपना नहीं है संसार उसको अपना मान रखा है है ना और जो बे अपना स्वरूप नहीं उसको अपना स्वरूप मान रखा है अत्यंत विपरीत ज्ञान की भावना से युक्त होने के कारण बार बार मोहित होने वाला मनुष्य अस्तृत सुन तत्व बार बार सुने गए तत्त्व को भी भूलकर कर मिथ्या प्रसंग को लाला ला करके अवतार उतार है ना मिथ्या प्रसंग को लाला ला करके शंका करता है शंका चोरीयर्थ करते शंका करता है, है ना चोरी कर शंका करता है इसी कर्ज है इसलिए इसलिए वस्तुना दुर्विज्ञ आलक्ष क्या इति और इसलिए और इसलिए वस्तुना दुर्विज्ञम आलक्ष है कि वस्तु को वस्तु को दुर्विज्ञ समण मतलब क्या कहेंगे दुष्कर्ण विज्ञात योग्यम कठिनता से समझ में आने योग्य कठिनता से समझ में आने योग्य कि वस्तुना करते आत्मा आत्म न आत्मुप वस्तु को आत्म वस्तु को दुर्विग्ञत्व आलक्ष है दुर्विज्ञ समझ करके भगवान पुनः पुनः उत्तर माह भगवान पुनः पुनः उत्तर देते हैं भगवान पुनः पुनः हाँ आत्मा की विजय में जितने बार प्रश्न करेगा अर्जुन तो बार बार उत्तर देंगे क्योंकि वो दुर्विज्ञ है इसलिए पंक्ति देखेंगे की वस्तुना दुर्विग्ञत्व दुर मालक क्या थी और इसलिए वस्तुना दुर्विग्ञत्म आलक्ष वस्तु को दुर्विग्ञ समझ भगवान पुनः पुनः उत्तर भगवान पुनः पुनः उत्तर देते है देखेंगे कहा गया श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धा आत्मनी श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध आत्मनी कर्मा भावा प्रसिद्ध कर विख्यात तो भी कह सकते हैं या सिद्ध भी कह सकते हैं सिद्ध कर्थ ज्ञात होता है श्रुति स्मृति तथा युक्ति से सिद्ध सिद्ध कर तो श्रुति मतलब अपूर्व से वेद हो गया और वेद से भिन्न में अन्य शास्त्रों के लिए भाष्यकार स्मृति शब्द का प्रयोग करते हैं ना इतिहास पुराण के लिए भी सामान्य स्मृति शब्द का, का देते हैं वैसे स्मृति से मुख्य रूप से धर्मी के द्वारा लिखे गए धर्म शास्त्रों को लिया जाता है श्रुति से इतर शास्त्रों के लिए भाष्यकार भगवान स्मृति शब्द का प्रयोग कर देते हैं श्रुति स्मृति तथा युक्ति से सिद्ध युक्ति से सिद्ध आ क्या सिद्ध है आत्मा में कर्म का अभाव आत्मा में क्रिया का श्रुति स्मृति क्रिया एक विकार है श्रुति स्मृति तथा युक्ति से सिद्ध आत्मा में क्रिया का अभाव अयम न जायते मृत इत्यादि न उक्ता इत्यादि के द्वारा कहा गया ऊपर आया था ना असकृत उक्त प्रतिवचनों को असकृत उत्त भी बार बार कहा गया ये यहाँ कहा गया इन वचनों से तो क्या कहा गया बोलो इत्यादि ना उगता इत्यादि के द्वारा क्या कहा गया आत्मनिकर्मा बाकी स्मृति न्याय प्रसिद्धा अव्यक्तो यम चिंतो यम न जायते मियते इत्यादि नुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध आत्मनिकर्मा बा अव्यक्तो यम चिंतो यम न जायते मियते इत्यादि न उक्ता और चा और आगे भी कहा जाएगा और आगे भी कहा जाएगा ठीक है तो उक्त प्रतिपक्ष कहा गया पहले अब देखना तस्वीन तो लेना है आत्मनी आत्मा कैसी है कर्माभावे कर्म के अभाव वाली मतलब अकर्मणी अर्थात किया रहे आत्मनी कर्माभावे कर्माभावे का क्या है या अकर्मण का अर्थ है कर्मा भावे कर दिया अकर्मणी अकर्मणी का क्यार है किया क्या रहित्रिया क्रिया रहित आत्मा में उससे विपरीत कर्म को समझना क्या हाँ क्रिया रहित आत्मा में उससे विपरीत कर्म को समझना कर्म विपरीत दर्शनम है ना उससे विपरीत कर्म को समझना अत्यंत प्रसिद्ध हो गया है अत्यंत प्रसिद्ध हो गया है यही प्रसिद्ध हो, हो रहा है क्रिया रहित आत्मा में उससे विपरीत कर्म उससे विपरीत क्रिया समझ लेते हैं उससे विपरीत चल कर आया सभी सोचेंगे हम चल करके आए है चलने के बाद सोचा कि मैं नहीं चलाऊ तो फिर यही हो गया ना यही हो गया क्या दूसरी प्रांत हो गया ये चल कर आए फिर विचार कहे हम तो चले ही नहीं दे चला है हमें हमारी इनकिया ही नहीं हम चलते हैं ना फिरते हैं ना चलते हैं ना फिरते हैं ना उठते हैं ना बैठते हैं कुछ ऐसा विचार नहीं आत्मा का अनुसंधान करना है यही है और देखिए हाँ लेकिन जिनकी अच्छी अच्छे साधक होते हैं ना अच्छे ने जो ज्ञान का अनुसंधान करने वाले हैं उनको ऐसा चिंतन रहता है हाँ हम कुछ चलते नहीं खाते नहीं पीते नहीं वो सब असंगत असंगता का ही अनुभव करते अनुसंधान लोगों का रहता भी है ज्ञानियों का ऐसी बात नहीं है ये अत्यंत अनुर्धम कर से अत्यंत प्रसिद्ध हो गया है यथा अत्यंत प्रसिद्ध हो गया है अत्यंत स्वाभाविक हो गया है यथा कर से क्योंकि क्योंकि किम कर्म किम कर्म ऐसी कभी ओ पित्र मोहित कर्म क्या है कर्म क्या है इस विषय में बुद्धिमान भी मोहित को प्राप्त हो रहे हैं बुद्धिमान भी मोहित हो रहे हैं तो बुद्धिमान भी ऐसा समझ लेते हैं कि मैं करता हूँ कभी ऐसा भी हो जाता है कभी मोह को प्राप्त होने पर ऐसा समझ लेते हैं समझना पंक्ति तो लगाना दे आद्य आश्रयम कर्म आत्मनि अध्याद्री दे आदि है ना आदि से इंद्री ले सकते है कि दे इंद्री के आश्रित होने वाले कर्म का आत्मा में आरोप करके होने वाले कर्म का या क्रिया का दे इंद्री के आश्रित होने वाले कर्म का आत्मा में आरोप करके जो वस्तु जिस जहाँ नहीं है उसको वहाँ मानना आरोप कहा जाता है जो वस्तु जहाँ नहीं है उसको वहाँ मानना आरोप कहा जाता है तो कर्म आत्मा में नहीं है कर्म देह इंद्री में है और फिर उसको आत्मा में मानेंगे तो क्या कहा जाएगा हाँ देह आदि के आश्रित रहने वाले कर्म का आत्मा में आरोप करके आत्मा में आरूप करके। आरोप करके क्या कैसे कहा जाता है अहम करता मैं करता हूँ मैं क्या हूँ करता हूँ तो कर्म कौन कर रहा है दे इंद्री तो कर्ता किसको मानना चाहिए दे इंद्री को दे इंद्रिया कर्म कर रही है तो कर्ता किसको मानना चाहिए तो वही है दे इंद्रिय के आश्रित कर्म को कर्म दे के आश्रित कर्म का आत्मा में आरोप करके मैं करता हूँ मैं लोग ऐसा मानते हैं लोग और देखेंगे मम एकद कर्म मेरा या करने है कर्म है किसका वस्तुता मानते है क्या अश फलम मैं भोगत्य हूँ क्या अस्य फलम और इसका फल मुझे भोगना है और इसका फल मुझे ये सब मान लेते है भाई हमने किया ही नहीं तो भोगने क्या मतलब सीधी बात है पंक्ति तो लगाएंगे दे आदि के दे इंद्रिय के आश्रित रहने वाले कर्म का आत्मा में आरोप करके लोग ऐसा मानते हैं, ये इतना जोड़ लेना लोग ऐसा क्या मानते हैं मैं करता हूँ मेरा या कर्म है क्या अश फलम मैं भोक्तव्यम और इस कर्म का फल मुझे भोगना है तो ये ये आरोप करके मानते हैं वस्तु स्थिति तो नहीं है ये वस्तु स्थिति तो यही है की मैं करता नहीं, नहीं हुए तो और या मेरा कर्म नहीं, नहीं है।, है तो हमको फल से भी कुछ लेना देना नहीं है।, नहीं, है। नहीं है ऐसा हाँ लेकिन दे तो उसका जो है ना दे तो अलफी नहीं होगा ना विवेकी का तो भगवान ने कुरु कर्म तो, तो, तो, तो क्या आएगी की अकर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना से क्या आएगी की कर्म तो करना है करेगा कौन दे आत्मा को अकर्ता समझना है सिर्फ सिद्धि के कर्म का अनुष्ठान तो करना ही है तो ऐसा बोझ रहना चाहिए हमें कुछ नहीं कर ओम पूर्णमद पूर्णमद